नमस्कार आप सुन रहे रेडियो वन नाइनटी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग विशेष मुलाकात में किसी मेहमान को बुलाते हैं गेस्ट को बुलाते हैं और उनसे बातें जब करते हैं तो उनके अनुभव हमारी जीवन को एक मोटिवेशन देता है इंस्परेशन देता है और बहुत खुशी मिलती है तो आइए आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ गुजरात से विशेष मिसिस बीना रॉय जी पधारे हुए हैं जो फाउंडर मेंबर है प्रयास फ्री कोचिंग क्लासेस चलाते हैं और ख़ास करके एक विशेष समुदाय को वो अपग्रेड करने के लिए एजुकेट कर रही है तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है जी नमस्कार <laughs> नमस्कार बीना राव जी कैसे हैं आप बहुत अच्छे जी जी मैं चाहूँगा कि हमारी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे श्रोता अभी जो रेडियो मजमून के इस वक्त सुन रहे हैं उन सभी को भी आपकी आवाज़ से रूबरू होने का मौका मिल रहा है फर्स्ट टाइम तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए जी आ, मैं बीना राव गुजरात सूरत से हूँ और दो से मैं इस्लम के बच्चों को पढ़ाने का सेवा कार्य करती हूँ और दक्षिण गुजरात में जो हड़पति कम्युनिटी है नहीं, नहीं, नहीं। तो उनके बच्चों को ही मैं पढ़ाती हूँ अच्छा, अच्छा। और वहाँ जाके जो पड़पट्टे में जाके ही वहाँ एक आंगन में बैठ जाते हैं और बच्चों को बुलाते हैं फिर बाद में बच्चे पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं तो ऐसी सूरत और सूरत के आसपास के गाँव की ऐसी दस जगह है वहाँ परमानेंट हर रोज सोमवार से शनिवार तक हमारा ये सेवा कार्य चलता रहता है शाम को छ बजे से साढ़े सात आठ बजे तक हम पढ़ाते हैं बच्चों को और पढ़ाई में भी जो सिलेबस होता है अपने गुजरात गवर्नमेंट का उनके हिसाब से ही पढ़ाते हैं मैथ साइंस इंग्लिश गुजराती हिन्दी वगैरह ऐसे विषय होते हैं तो मैंने अपनी संस्था में ऐसे टीचर भी रखे हैं, जिसको हम 1500 सैलरी भी देते हैं जो टीचर कॉलेज में पढ़ती है और स्लम के आसपास ही रहती है ऐसे दूर रहती है ऐसा ही नहीं है कभी टीचर स्लम के अंदर भी रहती है ऐसी टीचर को हम ढूंढते हैं उसको पहले ट्रेनिंग देते हैं उसके बाद वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए खुशी खुशी आते हैं क्या बात है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कि इस तरह का का का आप काम कर रहे हैं बच्चों बच्चों को को एजुकेट कराने का, हाँ। तो मैं कि जैसे ये जो स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने संकल्प आपको कैसे आया क्या हाँ। इसके पीछे का कहानी है? हाँ। वैसे तो आ, मैं जब छोटी थी तो मेरे पिताजी अच्छा अच्छा अच्छा क्या बात तो है? मैंने देखा की पिताजी जो है ब्लाइंड उनको वायोलिन सिखाते थे हाथ पकड़ के, के ऐसे शुरू है ये सारे गमन सा है आगे भजन ऐसा है तो हम जब छोटे थे तो देख रहे थे फिर बड़े होके मैंने सोचा कि नहीं ठीक है मैं ऐसा ही कुछ सेवा कार्य करूँगी मेरे पिताजी टीचर थे फिजिक्स के और मेरे जो दादा है ग्रैंड फादर वो भी शाम को ट्यूशन पढ़ाते थे तो ऐसे तो हम शिक्षक परिवार ही है तो पढ़ाना अच्छा लगता है अपने ब्लड में ही आ गया है तो और बच्चों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे निर्दोष होते हैं और जब भी जाओ तो टीचर आ गए टीचर आ गए एक अजीब सी आवाज़ आती है वो आवाज में आनंद मिलता है वो खुशी मिलती है आवाज में बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी फील हो रहा होगा कि टीचिंग फील्ड में जो है खास करके हम लोग सोचते हैं कि हमें पैसा मिले ये मिले हाँ। वो मिले फिर हम लोग करें लेकिन ये एक भावना है श्रद्धा भावना से आप इन चीज़ों को कर रहे हैं तो कितने समय से आप कर रहे हैं और अभी क्या स्टेटस हैं मैं दो से कर रही हूँ शुरुआत तो मैंने मायाव से समस्या की थी फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं हमारे यहाँ जो हड़पति कम्युनिटी है तो उनको ज्यादा जरूरत है दक्षिण गुजरात में ये कम्युनिटी खेतों में काम करती है अब तो थोड़ा सा अर्बनाइजेशन हो गया है खेत तो रहे नहीं है तो वहाँ क्या करते हैं तो यहाँ कुछ ऐसे छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं कुछ नहीं काम करना है वो भी ये लोग कर लेते हैं अच्छा अच्छा। और बच्चों को पढ़ाना वो वाली अवेयरनेस हमारे यहाँ थोड़ी सी कम है तो क्या करते हैं बच्चे पढ़ते ही नहीं है हुँ, हुँ, हुँ, हुँ. फिर ऐसे ही बाहर निकल आते हैं आपको पता होगा कि पहले तो आरटीई था राइट टू एजुकेशन फर्स्ट ईयर में जो लड़का आता है उसको एट स्टैंडर्ड तक नापास नहीं करना है जी जी जी तो बच्चे फर्स्ट में से एट तक ऐसे ही निकल जाते थे हुँ। नापास हुँ। नहीं करना है यानी कि उसको आगे जाने देना है तो ये वाला अभियान भी मैंने टेडेक्स के दौरान चलाया कि भाई कुछ करो वन से फाइव तक तो ठीक है एट तक मत ले जाओ क्योंकि उसके बाद नाइन्थ और टेंथ तो बोर्ड में जी तो बच्चा तो आगे आएगा ही नहीं ही नहीं फिर मैंने ऐसा टेडेक्स के लेक्चर के दौरान क्या कहा और अच्छा ही हुआ अब तो गुजरात में वन टू फाइव तक हो गया है स्टैंडर्ड तक उसके बाद अपने हिसाब से पास ना हो करना वगैरह होता है मैंने उस वक्त भी समझाया कि ना पास करना यानी कि उसको उसी कक्षा में फिर से पढ़ने की जरूरत, जरूरत है, है। आपकी मिस हो रही है हाँ। तो ये टू तक हो गया है अब अच्छा है सिलेबस भी अच्छा है, आया है सिलेबस के हिसाब से और बच्चे पढ़ रहे हैं थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है सही बात है कुछ न कुछ ऐसे हम लोग इनिशिएटिव जब हाँ। रिजल्ट देंगे लोगों को बताएंगे तो चीजें हाँ। बदलेंगी हाँ। और मैं चाहूंगा की आपको रेडियो के माध्यम से काफी लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे Uh, मेरी तो एक महिला उसे नम्र विनती है जी, महिला जी, के पास बहुत टाइम होता है और वो टाइम मैनेज भी कर सकती है ईश्वर को ईश्वर ने उसको अजीब से शक्ति दी है नहीं, नहीं, नहीं। तो एक घंटा निकाल के यदि आसपास के कोई स्लम में या अपने घर पे जो काम वाली बाई आती है जो अपन झाड़ू पर पोछा बर्तन करती है जी, जी, जी, जी, तो उनके बच्चों को भी पढ़ाओ और अभी एजुकेशन की जरूरत ही है तो महिला एक घंटा निकाल सकती है कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है उनके पास भी काफी वक्त रहता है नहीं रहता ऐसा नहीं मोबाइल में ज्यादा समय जाता है आप देख लेना तो <laughs> <laughs> थो थोड़ा निकाल के ये बच्चों के साथ बैठ जाते तो अच्छा रहता है ऐसा मुझे लगता है जी जी जी जी तो... चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और मैं कहूँगा कि हमारे रेडियो पे क्या होता है कि हम लोग कुछ अंतराल में ब्रेक लेते हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक में हम लोग गाना सुनाते हैं तो मैं चाहूँगा जैसे आपने कहा कि संगीत से भी आपका जो है जुड़ाव है लगाव है तो पिताजी भी आपके संगीत से जुड़े रहें तो मैं चाहूंगा कि कुछ गीत क्लासिकल या जो हाँ, भी गीत आपको अच्छा लगता है हाँ, उसके बारे में बताइए और एक लाइन जो है सुनाइए अच्छा अच्छा <laughs> मुझे एक गीत बहुत अच्छा लगता है वो फिल्म ही है आ, ये मालिक तेरे बंदे हम हुँ, हुँ, हुँ। ये भी अच्छा लगता है और आ, मैं गाय के सुना अच्छा हाँ। मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है फिर भी आप सहन कर लेना ये मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम ने पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम ठीक है बहुत अच्छी, अच्छी अच्छा। आवाज नहीं है <laughs> लेकिन अपने अपने भाव प्रकट किए अच्छा लगा हमें और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह बार बार आते रहें और अपने अनुभव को रेडियो के माध्यम से सुनाते रहें क्योंकि रेडियो लिसनर जो है हमारे आदिवासी बेल्ट के लोग भी सुनते हैं रेडियो सभी लोग सुन रहे हैं आप एकदम लास्ट वाला व्यक्ति भी और एकदम आगे वाला व्यक्ति भी रेडियो मधुबन को सुन रहा है क्योंकि हमारे रेडियो मधुबन के एप्लीकेशन से लोग अलग अलग जगह से सुनते हैं देश विदेश में सुन रहे हैं और यहाँ लोकल जो हमारे जो डायरेक्ट रेडियो सेट पर सुन रहे हैं वो आदिवासी बेल्ट के किसान भी सुन रहे हैं जी, तो फार्मर भी सुन रहे हैं तो सिलाई मशीन करने वाले जो सिलाई का काम करते हैं वो भी ज़्यादा सुनते हैं उनके कॉल्स भी आते हैं जी, और बड़ा प्यार से वो लोग पूरा दिन रेडियो मधुबन को एक बार सुनना शुरू कर दिया तो पूरा दिन सुनते हैं जी <laughs> जी, जी अच्छा है तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो आ, आदिवासी बेल्ट के जो बच्चे हैं या हाँ, फिर आदिवासी में जो रहते हैं उन सभी के लिए आप क्या बताना चाहेंगे आ, वैसे तो मुझे ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि हृदय के निर्मल होते हैं जो है वही दिखाई देता है नुँ। नुँ। तो बस मैं तो क्या संदेश आपको दू मुझे आपके पास से कुछ सीखना है कि मैं ऐसे निर्मल हो जाऊँ ताकि ईश्वर की अनुभूति तो हो पाए सही, बात है, सही बात है। और आगे पढ़ के आ, आगे आना है पढ़ के बस नुँ। नुँ। ऐसा है मेरा तो और कुछ नहीं है <laughs> अच्छा इसमें जो अभी बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं इनका आगे क्या चेंजेस वगैरह कुछ बदलाव करने की आपकी विचारधारा है अच्छा, या क्या नवीनता करेंगे अच्छा तो एक दो तीन बात बताओ कि मेरी असलम में वैसे मैं साउथ गुजरात से बोलती हूँ तो हमारे यहाँ थोड़ी गाली बोलते हैं बच्चे वो सहज होती है तो ये एक हमने ये बदलाव लाया कि एक गाली बोलो hmm. तो पांच गायत्री मंत्र आपको बोलना है oh. <laughs> तो अच्छा हुआ तो बच्चे निर्मल होते मन के तो हाँ, कितनी बार बोली तो वो सही सही बता देते कि टीचर हाँ, इतनी हाँ, बार बोली तो हाँ, हम हाँ, मल्टीप्लाई कर देते अच्छा, पांच अच्छा, के साथ हाँ, हाँ, हाँ, तो जो फाइव का जो टेबल्स होता है हाँ, हाँ, तो वो कंठस्थ हो गया उसके बाद मैं क्या करू अब तीन का टेबल्स कंठस्थ कराना है फिर सेवन का कराना है ऐसा कंठस्थ हो जाता है और बच्चा सही बोलता है फिर एक तो सही है जब अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जाती है तो नेगेटिव दूर, दूर हो जाती है फिर गाली बोलना थोड़ी कम हो गई काफी कम हो गई अच्छा, अच्छा अच्छा और ये वाला अच्छा रहा फिर बच्चों को सिखाते हैं घर पे जाके पेरेंट्स के पांव छूना हाँ हा। तो हर एक मम्मी पापा को तो ये वाला तो अच्छा ही लगता है ना फिर सुबह में उठ के ईश्वर के थोड़ी प्रार्थना करनी है बैठ के थोड़ा एक नया अभियान भी चलाया है अच्छा। कि बच्चों को शाम को कंपलसरी वो हनुमान चालीसा बोलनी है क्योंकि इस्लाम में थोड़ा सा वो अपनी श्रद्धा के बारे में थोड़ा रहता है तो ये वाला अच्छा रहा कि पूरी हनुमान चालीसा बोलनी है फिर इस वैकेशन के दौरान मैंने ऐसा करा कि एक बार किसी ने आके मुझे बताया मुझे बहुत अच्छा लगा उन्हें बताया कि देखो हमारे हिंदू बच्चे हैं तो उनको गीता का पाठ कंठस्थ है ऐसा आपको लगता है तो मैंने लगा कि नहीं नहीं एक दो श्लोक होंगे क्योंकि वो पढ़ाई में आते है तो ऐसा पूरी गीता का एक अध्याय है है पूरी गीता ऐसा नहीं है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है आपकी बात मैंने स्वीकार ली इस वक्त मैं गीता का जो बारहवा अध्याय भक्ति युग उसका पारायण हर एक स्लम में जाके करूंगी तो मैंने एक छोटा सा स्पीकर खरीदा तो उसमें बारहवा अध्याय मोबाइल पर डाउनलोड कर दिया फिर सबको एक एक पेम्पलेट दे दिया बच्चे वहां से तो मैंने बोला देखा कि बच्चे देखकर के सुन से ज्यादा अपना सीख रहे हैं सीख रहे है। और बारवा अध्याय का हमारा पारायण ऐसे शुरू हो गया क्या बाते, क्या बात है अच्छा रहा चलिए बहुत ही अच्छा एक्टिविटीज़ आप बच्चों से करवा रहे हैं ताकि उनका अफ्लिपमेंट हो वो नेगेटिव से बचे रहें पॉजिटिव बने रहें और ऐसे ही काम आप करते रहें बच्चों के साथ में और आपके बच्चे बहुत ज़्यादा नाम आपका करें तरक्की करे, करे। हाँ। और आप भी इसी तरह सोशल वर्क में अपना जो समय दे रहे हैं टाइम दे रहे हैं और हाँ। बच्चों को कुछ नई चीज़ें देने की आपकी जो जिज्ञासा हैं वो हमेशा बनी रहे और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया धन्यवाद